आराम करके एक और थोड़े से गहरे में जाने के लिए कारणों को विस्तार से समझने के लिए ताकि निवारण ठीक ठीक हो सके सामान्य ज्ञान से इतना तो हमको समझ में आता है यदि कारण को ठीक से समझा नहीं जाएगा निवारण हो सकता है हाँ या ना तो ऐसे गहरे मुद्दे जो मानव की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे सुख क्या है दुख क्या है हर आदमी सुखी होना चाहता है बचपन से उसकी चाहत है और वास्तविकता तो देखें तो सुख उसके हाथ में से उम्र बढ़ते हुए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सुख उसके हाथ में से निकलता था जा रहा है लगता था कि ये करके सुखी हो जाएंगे वो करके सुखी हो जाएंगे वो सारे काम तो हो गए है ना लेकिन सुखी तो नहीं हुए और कभी कभी भ्रम भी होने लगा कि हम सुखी हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिला तो कोई भी वास्तविकता है यदि कुछ है तो उसका कोई प्रमाण है तो थोड़ी सी बात अभी और लिख देते हैं कि प्रमाण किस प्रकार से देखा जा सकता है है ना और यदि कारण में नहीं जा पाएंगे तो निवारण नहीं कर पाएंगे ऐसे दो मुद्दों पर ठीक से बात करते हैं अभी तक जो डेढ़ दिन की चर्चा हुई उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके जो मुझे मिल सहमत है कि सभी सहमति है हा या ना दोबारा इसलिए पूछ लेता हूं कि बीच में कभी कोई मुद्दे आए हो तो उसको ठीक कर ले जाए बल्कि गलती जो भी कुछ करता है सही मान के करता है और सारी गलती का एकमात्र कारण है कि समझ में कमी जिंदगी क्या है ज़िंदगी क्यों जीनी है ज़िंदगी में सफलताएं है क्या हैं असफलताएं है क्या हैं इनको हम बहुत बहुत ठीक तरीके से समझ नहीं पाए इसी का नाम है समझ में कमी तमाम विद्वता होते हुए भी तमाम विज्ञान होते हुए भी तमाम है ना, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ होते हुए भी ज़िंदगी की दौर हमारे हाथ में नहीं आई उम्र बढ़ने से धीरे धीरे चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं तो इस कारण से यदि देखें तो ये हमको बहुत ठीक से समझ में आया तो कारण में जाएंगे तो निवारण कर पाएंगे तो हर बालक बचपन से समझना ही चाहता है जिज्ञासु है ये भी हमने कुछ उदाहरण से देखा था अब बाकी कुछ काम है आपको अपनी ज़िंदगी में देखना है कि बालक वाकई में ऐसा होता है या नहीं तो शिक्षा और व्यवस्था में जो अधूरापन है इससे समझ में कमी हर बालक में हो जाती है और शिक्षा और व्यवस्था कहीं ना कहीं से परंपरा से गवर्न है और ये परंपरा अधूरी है और परंपरा में चार मुद्दे हैं और इन चारों मुद्दों में क्या कमी है मानव का ठीक ठीक अध्ययन उसमें नहीं हो पाया तो मानव और मानव जिंदगी से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं इन मुद्दों पर हम चुपचाप हैं और उसको हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि सब्जेक्टिव मटेरियल के रूप में हैं हम ठीक ठीक से आदमी के बारे में नहीं कह पा रहे हैं है ना बहुत ठीक से कह पा रहे हैं कि कुत्ता क्या करेगा बहुत ठीक से कह पा रहे हैं कि चांद कब क्या आचरण करेगा बहुत ठीक से कह पा रहे हैं कि पानी कब गर्म होगा आदमी कब गुस्सा होगा इसके बारे में हमको बहुत ठीक से पता अब तक नहीं चला कारण कारण ये कि, कि किसी ने किसी ने रिसर्च ही नहीं किया या रिसर्च किया तो सफल नहीं हुआ जिस प्रकार से तमाम रिसर्च हुई दुनिया में उसी तरीके से एक और रिसर्च ये हुई जिसमें कि मानव के बारे में आदरणीय नागराजी ने एक रिसर्च किया करीब करीब तीस साल लगाया और वो एक ठीक ठीक परिणाम तक पहुँचे कि आदमी क्या है ज़िंदगी क्या है कैसे खूबसूरती से जी जा सकती है कैसे संतुष्टि संतुष्टिपूर्वक खुद जीते हुए संतुष्टि का स्रोत बन सकते हैं औरों के लिए ऐसे एक जीने के स्वरूप को समझा उनके साथ हमारा अध्ययन करने का मौका निकला उस परिपेक्ष में इतनी सारी बातें हो रही जिंदगी क्या है क्यों है क्यों जीना है यदि ये मुझे समझ में आ जाए कि कुल जिंदगी का लक्ष्य इतना है कि हमारे सब में जो अधूरापन है वो समझ में कमी के कारण है तो सीधा सीधा हमारा ध्यान जाता है कारण पे और उसके निवारण पे, है ना तो बिल्कुल भी हमने ये पहले के सत्र में बात ही रोकी थी कि ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं सामने वाले गलती है, अपनी गलती है, बल्कि ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं कि कारण क्या है उसका निवारण क्या है जैसे मुझे जिस दिन से समझ में आया उस समय मैं कोई नौकरी भी करता था और भी तमाम तरह के उत्पादन व्यवसाय हम करते ही थे अभी भी करते हैं पहले अलग तरीके से करते थे जब ये समझ में आया कि कुल मिलाकर मानव और पूरे मानव जाति की प्रॉब्लम एक ही है कि समझ में कमी है और उसका केवल एकमात्र कारण है कि परंपरा अधूरी है तो ज़िंदगी का प्रयोजन क्या समझ में आता है इस परंपरा को पूरा करना है ठीक तब क्या हो गया सीधे सीधे हम काम कर रहे हैं जो हमारी कमी है वो आपकी और हमारी सबकी मिलाकर है है ना उस कमी को दूर करने के लिए अभी हम काम करते हैं एक प्रकार से जीने का लक्ष्य बनता है प्रयोजन बनता है उद्देश्य बनता है ऐसे उद्देश्य से हम संपन्न होते हैं तो हम किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको ठीक ठीक एड्रेस कर रहे हैं और सही विधि से और ऐसे जीने के क्रम में हम जब खड़े होते हैं तो हमको अपने में समाधान रहता है हम ठीक से सभी हालात समझ पा रहे हैं जिसमें कितना ठीक हो रहा है कितना नहीं हो रहा है कितना और ठीक होने की ज़रूरत है इसको पहचान पाते हैं और आप ये देख रहे हैं कि कार्रवाई बढ़ते चला जा रहा है है ना इस प्रकार से तमाम तरह के लोग यहाँ हमारे साथ जो जो लोग भी इस तरह से समझ पाते हैं वो इसके साथ जुड़ने के क्रम में खड़े होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं वो आगे कभी खड़े होते हैं और ये भी नहीं है कि वो सब यहीं आकर रहते हैं यहीं के कर काम करते हैं वो सब अपने अपने मर्जी से भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे चाहते हैं वैसा करते रहते हैं आज तक आप लोगों को एक और सूचना दे दें आज तक यहाँ पर किसी भी एक परिवार को छोड़कर एक परिवार को हमने आग्रहपूर्वक बुलाया था उसके अलावा आज तक किसी भी परिवार को हमने बुलाया नहीं है किसी भी आदमी को बुलाया नहीं है कोई उससे आग्रह निवेदन आश्वासन दिया नहीं है है ना लेकिन कोई हमारे साथ काम करना चाहता है उसको कोई मनाई भी नहीं है ये बात बहुत ठीक ठीक से समझना चाहिए तो किसी को भी कोई पर्सनल एजेंडा उस प्रकार से नहीं है एजेंडा अगर है तो सबके लिए है है ना तो हो सकता है कि आप और हमारा सबका जीने का स्वरूप अभी तक यही है जिंदा रहने को हम जीना मानते रहे हों चार विषय की पूर्ति पांच संवेदनाओं की पूर्ति रूप बल धन की पूर्ति है ना या नाम की पूर्ति या भाषा से ज्ञान की पूर्ति या रुचियों में या सुविधाओं संग्रह में जीत हार में या मोक्ष के लिए हम काम करते रहते हों देश के लिए इसके लिए उसके लिए तमाम तरह की चीज़ें से उनसे अभी हमारा जीने का कोई कार्यक्रम नहीं बनता है यहाँ पर भी हम रहते हैं खाना भी खाते हैं लेकिन हमारा खाने खाने के लक्ष्य नहीं है है ना खाना किसी प्रयोजन के अर्थ में खाते हैं शरीर को चलाना जरूरी है तो इस प्रकार से एक प्रयोजन सम्मत एक रीज़न के साथ एक जिंदगी को एक रीज़न मिल जाए और वो रीज़न कैसा हो तार्किक भी हो व्यवहारिक भी हो सार्वभौम भी हो और सबके लिए हो यदि ऐसे एक उत्तर के साथ खड़े होते हैं ऐसे एक कारण से जीते हैं तो ऐसे कारण से जीना ऐसे कारण को समझने का नाम है समाधान ये बात कुछ समझ में आती है भाई समझ में आती है वरला नहीं भाई समझ में आती है अगर ऐसे हम ऐसे हम किसी कारण के साथ जीते हैं ये अपने आप में संपूर्ण कारण बनता है और इसका विधिवत यदि उत्तर हमारे पास होता है कैसे होगा आगे कैसे हम जिएंगे एक परिवार कैसे सुखी होगा अनेक परिवार किस प्रकार सुखपूर्वक जी सकते हैं हर एक परिवार हर एक देश अनेकों देश पूरी धरती का मानव सुखपूर्वक कैसे जीत सकता है इसका एक नियम प्रकृति में पहले से ही है ना तो नागरा जी क्रिएट करके दे रहे हैं ना अजय जी क्रिएट करके दे रहे हैं कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता उनको समझ में आया उन्होंने जी कर अपने में प्रमाणित किया हमारे को समझ में आया हम अपने जीने में इसको प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं आपको समझ में आएगा आप भी अपने जीने में इसको प्रमाणित करेंगे नियम पहले से ही हैं नियम पहले से हैं ऐसे नियमों का कर अध्ययन करते हैं जब नियम नियं हमको दिख जाते हैं दिखना मतलब समझ में आ जाते हैं तो हमारे में एक समाधान की स्थिति बनती है वैचारिक पक्ष है विचार में ये अपने एक स्थिति बनती है उसमें हमारे पास हर प्रश्न के उत्तर होते हैं क्या कहा हर प्रश्न के उत्तर होते हैं यदि हर प्रश्न के उत्तर का मतलब फिर से वही बात के चार प्रकार के उत्तर का कैरेक्टिस्टिक होता है यदि ऐसे उत्तर के साथ हम खड़े होते हैं उसका नाम समाधान है जैसे कल ही अंकल जी ने पूछा था कि भाई आप आप अपने आप को विचार में पूर्ण मानते हैं क्या तो मैंने कई बार ये कहा निवेदन पूर्वक ही कह रहा हूँ कि हर एक मानव के सुखपूर्वक जीने के लिए जो भी प्रश्न हो सकते हैं उसके सभी के उत्तर हमारे पास हैं और उन्हीं उत्तरों को परीक्षण भी कर लिया गया है परीक्षण में प्रमाणित होने के उपरांत आपके साथ ये बातचीत हो रही है ये ठीक है बात तो ये यूं ही कोई मनोरंजन के लिए या अपने नाम के लिए या अपने संस्थान को चलाने के लिए यहाँ के प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है इसको बहुत ठीक से आप समझ लीजिए तो इसमें पूरी गंभीरता है तीस वर्ष का रिसर्च नागराजी का है पच्चीस वर्ष का करीब करीब उनके साथ बैठ के छोटा मोटा बुद्धि हमारा था उसके साथ समझने का कार्यक्रम है और पिछले दस वर्षों से यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसके प्रमाण के परिणाम के साथ आपके साथ बात हो रही है तो जितनी गंभीरता से आप यहाँ आए हैं ठीक उतनी या उससे थोड़ी कम गंभीरता से हम लोग यहाँ खड़े हैं ऐसा हमारा निवेदन है तो आप सबका का समय आप सबका जो भी यहाँ पर एनर्जी लग रहा है उसका सम्मान करते हुए हम उसका सम्मान का मतलब इतना सा है कि आप सबका समय हमारे से अधिक कीमती है तो यहाँ पर उतनी ही बातों को किया जा रहा है जो कि व्यवहारिक सैद्धांतिक तार्किक और यूनिवर्सल हैं उन्हीं बातों को किया जा रहा है ये ठीक है ये बात मुझे ये पता ही है कि कोई भी आदमी परिवार से अलग नहीं है हर आदमी परिवार के साथ है है ना यदि आप यहाँ आके बैठे हैं तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार है आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करते हैं माताएं है, पिताएँ है, पति पत्नी बच्चे जो भी होंगे वो सबके किसी प्रकार के एक सहयोग से आप यहाँ पहुँच रहे हैं यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी यहाँ अकेला नहीं हूँ आप देख ही सकते हो कि हमारा भी एक परिवार है ठीक उसमें इतने सारे लोग 107 लोग हैं अभी काम कर रहे हैं तब जाकर हम लोग यहाँ भी इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं है ना तो यहाँ जितना काम हो रहा है उतना वहाँ पर भी हो रहा है वहाँ ठीक से हो रहा है तो यहाँ ठीक से हो रहा है इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम सभी पूरे किसी कनेक्शन के साथ हैं इन सारे कनेक्शन को ठीक ठीक ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अभी ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि ये सारे संबंध इसके आधार पर संबंध हैं तो उनकी निरंतरता नहीं है है ना? आहार निद्रा के लिए संबंध संवेदनाओं के लिए संबंध और ये रूप पद बल, धन के लिए संबंध है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि संकट ही है ठीक इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम एक परिवार से अनेक परिवार एक आदमी से अनेक आदमी एक देश से अनेक देशों के लिए जोड़ने का कार्यक्रम है यहाँ पर किसी भी प्रकार से टूटने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि अगर थोड़ा और ठीक देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि अभी जहां पर आपको लगता है कि जुड़े हैं उसमें जुड़ने का जो मुख्य तार है वो आपके पकड़ में अभी तक आया है नहीं आया तो टूटा टूटा अभी से आप हैं टूटा टूटा पहले से ही हमारा जैसे तैसे अपन अपना कुनबा जोड़कर रखे हुए हैं तो अब ये वो समय है जब थोड़े सिद्धांत को और अंदर घेरे में जाके देखेंगे तो चीजें और गहराने वाली है और हम आगे बढ़ने वाले हैं चलिए थोड़ा सा प्रमाण की बात कर लें क्योंकि बुद्ध से सुख समाधान इसकी उसकी बात हो रही है ये मिटा दें ये आपको याद ही रहेगा आप क्या चाहते हैं बार बार ये मंत्र हैं इसको याद रखिए आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आप सुखी होना चाहते हैं समाधान पूर्वक सुखी होते हैं और समाधान का मतलब क्या है जीना क्यों है और जीना कैसे है उसका एक तार्किक व्यवहारिक वास्तविक उत्तर चाहिए कल्पना में नहीं चाहिए आप सुखपूर्वक संबंधपूर्वक जी पाते हैं सुखपूर्वक संबंधपूर्वक जीते हुए समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं आप स्वयं व्यवस्थापूर्वक जीना चाहते हैं आपकी ये चाहत है और शिक्षा और व्यवस्था ने इसके साथ क्या हुआ चाहत तो इनट यही है इसके साथ एडिशन हो गया एजुकेशन का तो एजुकेशन इसको समझाने की जगह पर कुछ और लेकर चली गई यही इतनी बात हो रही है तो हर बालक में मौलिक चाहत इतनी सी है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो अंग्रेज हो यानी वो सभी सुखी होना चाहते हैं यहाँ कई देश के लोग यहाँ पे आते हैं कई लोगों से तो हम लोग को बात करना नहीं आती क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी हमने देखा है कि वो सब सुखी होना चाहते हैं वो सब समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं वो विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं उनके हमारे में चमड़े में अंतर हो है इसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं है भाषा में अंतर सकता है उसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं है हाइट रंग रूप में अंतर हो सकता है लेकिन इसके अलावा अंदर में कुछ भी अंतर नहीं है इसको हमने भली भांति पहचाना हुआ है देखा हुआ है आप भी देखिएगा चलिए थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला और लिखते हैं शायद ध्यान रहे आगे अस्तित्व में जो भी जैसा है वो वैसा प्रकट होता है छुपा हुआ है अस्तित्व अपने आप में रहस्य है या प्रकट प्रक, प्रकट है कोई चीज अस्तित्व में छुपी हुई नहीं है उसका जो प्रकट होना है वही उसका प्रमाण है प्रमाण विहीन कोई चीज है ही नहीं यदि दिन है तो उसका कोई प्रमाण है यदि प्रमाण मतलब समझ रहे ना उसका कोई प्रूफ है उसका कोई विटनेस है कोई उसको विटनेस कर सकता है आप उसको देख सकते हैं पकड़ सकते हैं समझ सकते हैं यदि दिन है तो कोई प्रमाण है यदि बिजली है या नहीं अभी इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं उसका कोई प्रमाण है या नहीं है? कैसे पता चलता है सिंपल लाइट जलती है लाइट जलती है लाइट नहीं जलती है बिजली है जी क्या बोलोगे ज्ञान तो बहुत है जी लेकिन उजाला नहीं हो रहा है हमारे किताबों में तो ज्ञान भरा पड़ा है जी महाराज और आप अजीब आदमी आके जो बोल रहे कि ज्ञान नहीं है ज्ञान तो भरा पड़ा लेकिन उससे तो प्रकाश नहीं हो रहा है तो क्या मतलब निकला इसका? उसको बोलना पड़ेगा भाई ज्ञान का मतलब प्रकाश होना चाहिए ना बिजली का मतलब कोई प्रकाश होना चाहिए स्विच गड़बड़ोगा तो स्विच ठीक कर तार गड़बड़ोगा तार ठीक कर तार भी ठीक है बिजली है ना स्विच भी ठीक है बल्ब भी ठीक है लेकिन फिर भी उजाला ना हो तो फिर क्या है तो बिजली नहीं है भैया यदि बिजली है तो ने किसी न किसी विधि से प्रकट होगी होगी भाई टेस्टर लगाओगे लैंप लगाओगे कुछ तो करो कुछ तो दिखाई दे तो ये बहुत हमको समझ में आए कि यदि हवा है तो हवा का प्रमाण है पानी है तो पानी का प्रमाण है यदि दुख है तो दुख भी दिख रहा है लोगों के चेहरे पर जैसे पहले दिन ही मैंने कहा कि बच्चे का रोना दुख नहीं और बड़ों का हंसना कोई अंकिल जी बड़े सेड होगा ये तो सही बात है बात ठीक ही है <laughs> तो ये समझ में आए तो प्रमाण क्या है मैं तो बहुत समझा हूं जी मैं तो बहुत समझदार हूं किसी को लग ही सकता है लगना चाहिए कि ना लगना चाहिए मैं बहुत समझदार हो गया हूं मैंने ये कर लिया वो कर लिया ये पढ़ाई करी उधर करा ये सब दुनिया घुमा सत्रह देश घूम लिया चालीस जगह खाना खा लिया बहुत सारी किताबें पकड़ ली बहुत सारी डिग्री हो गए आप समझदार हो गए इससे किसी को आपत्ति है किसको आपत्ति भी आप समझदार होंगे लेकिन समझदार हो और उसका कोई प्रमाण ना हो तो कैसे बात चलेगी ये ये में पानी है या नहीं उसका प्रमाण है कि नहीं है ना तो दिखता ही है तो प्रमाण सबको दिखता है समझ में आ सकता है आप समझदार हैं या नहीं इस पे किसी को डाउट हो सकता है लेकिन प्रमाण पे किसी को डाउट नहीं होता तो क्या प्रमाण है समझदार आदमी का समझदार आदमी का क्या प्रमाण दीदी बताओ आंटी आप बताओ भाभी आप बताओ समझदार आदमी का क्या प्रमाण उसके बाद बड़ी गाड़ी होती है बड़ी दाढ़ी होती है एकदम सफेद चक साड़ी होती है हाँ जी अच्छी भाषा होती है हाँ जी, समाधान होता है समाधान होता है तो सुखी होता है समझदार आदमी का प्रमाण सुखी होना है इफ सपोज मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन मीन्स यू आर लीडिंग टूवर्ड्स अ Wrong direction. If the situation is that whether है ना इफ यू आर गोइंग फॉर मोर स्टडीज एंड एक्टिज द रिजल्ट इज मोर कन्फ्यूजन देन मीन्स यू आर वर्किंग इन रॉन्ग डायरेक्शन द एजुकेशन इज नॉट इन राइट डायरेक्शन ओके तो समझदार होने का मतलब सीधा सीधा प्रमाण यही है कि आदमी सुखी होना चाहिए तो कोई बोल सकता है मैं समझदार हूँ और मैं सुखी भी हूं जी तो मेरे को क्या आपत्ति आपको क्या आपत्ति इसको क्या आपत्ति उनको क्या आपत्ति किसको आपत्ति भाई लेकिन सुखी का भी प्रमाण चाहिए अब तो प्रमाण के बिना बात ही नहीं हो रही है तो कोई एक आदमी सुखी है या दुखी है उसका क्या प्रमाण दुख का तो कोई प्रमाण होता नहीं दुख कोई वास्तविकता नहीं प्रमाण तो सुख का होगा सुख एक वास्तविकता है कोई एक आदमी सुखी होगा तो क्या प्रमाण वाह वाह क्या उत्तर दिया सुखी होगा तो बोले खुश होगा और खुश होगा तो क्या मतलब हैप्पी होगा और थोड़ा बुद्धि लगाई ऊपर अभी तीन से चार का जो सत्र होता है बड़ा भारी होता है एकदम चेहरे एकदम शांत हो जाते हैं गर्दन थोड़ी हिलती रहती है ऐसा रहता है पंखे के साथ हिल रही है हाँ जी बताएं कोई एक आदमी सुखी होगा उसका कोई प्रमाण होगा या वो बोल देगा कि मैं सुखी हूँ तो आप मान लोगे? आप तो कई बार बोलते हो घर में कि देखो मैं तो बहुत सुखी हूँ और आपकी पत्नी आपके साथ सहमत नहीं है चेहरे पे मुस्कान होगी चेहरे पे मुस्कान होगी एक बार मैंने टी वी चालू किया तो उस पर एक बड़ा अच्छा सा भाषण आ रहा था गुरु थे वो बता रहे थे देखो एक मुस्कान जिंदगी को बदल देती है इतना बढ़िया भाषण दे रहे थे तो उनके सारे अनुयायी सिखा रखा है कि चेहरे पर मुस्कुराट बना तो सारे ऐसे मुस्कुराट बनाते थे तो पूरा प्रोग्राम आधे घंटे का ऐसे था आप आगे आइए आइए जा रहे जाइए जाइए वो मर गए अच्छा ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती ऐसे छोटे मोटे फार्मूले से ज़िंदगी नहीं चलती भाई ज़िंदगी इन टोटकों से चलने वाली नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं टोटका एम्पेरिकल फार्मूलेस इन फार्मूलाज पे नहीं चलने वाली ज़िंदगी को प्रॉपर नियम कानून कायदे चाहिए भाई ऐसे एक दो टोटके सुने आए दो घंटे की फ़ीस दिया है दो लाख रुपया और बड़े ताली बजाय घर चले आए दो टोटके घर लेके आए तीन दिन चले चौथे दिन हो गए वही हाल तमाम तरह के टोटके आपने सुने दूसरों का ध्यान देना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए मेहनत करना चाहिए ये चाहिए वो चाहिए सब सुन लिया इससे जिंदगी चलती तो कब से चल जाती अब हमको लाइफ का पूरा साइंस हमको समझना है उसकी पूरी इंजीनियरिंग क्या है समझना है उसके गणित क्या है विज्ञान क्या है इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है तो इस प्रकार से एक सुखी आदमी का क्या प्रमाण हो सकता है दिनचर्या से पता चलता है माइक दो अंकल जी को पता चलता है मैं देखूँ जरा भैया एक मिनट माइक कहा है अच्छा ऊपर गए हैं कोई बोला भैया दिनचर्या पहले निपट लें फिर ॠतुचर्या देखेंगे हाँ भैया से कैसे पता चलता है सुबह जल्दी उठता है टाइम से नहीं नहीं इसका ये मतलब नहीं है मतलब हाँ जब हम किसी बात को सही ढंग से मौलिक रूप से समझते हैं और समझने के आधार पर दिनचर्या अपनी पूरी करते हैं तो उसको देख करके लोग स्वयं समझते हैं बताने की आवश्यकता नहीं होती है अच्छा एक्टिवेशंस से ठीक है कुछ आप दिनचर्या शब्द यूज कर रहे हैं कुछ कहना कुछ और चाहते ठीक बढ़िया ऊपर कोई कहना चाह रहे थे कैसे पता चलता है नए लोगों से बात हो रही है जो लोग नए शिविर में आए जिन्होंने पहले किए वो ज़रा अपने पर धैर्य बना रखें और पहचानने की कोशिश करें समझने का समय उनका आ गया बोलिए जो नए लोग हैं वो बताएँ कैसे पता चलेगा एक आदमी सुखी है वो कैसे पता चलेगा आपको मेरे अंदर विश्वास है आपको आंख से दिखता है कॉन्फिडेंस तो एक से एक बदमाश लोग इतने कॉन्फिडेंस से पेश आते हैं और आपको धोखा देते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं? ले जाइए सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर मैं बैठा लेके जाइए क्या है पैसे वापस ले जाए है ना और आप ले आते हो बाद में गड़बड़ निकल तो जाके देखते दुकान ही गए ये तो कोई इंडिकेशन नहीं है हाँ कोई एक आदमी सुखी होगा क्या इंडिकेशन हाँ जी भाई ऊपर ऊपर वालों की बत्ती जला दे भाई और दो यस सर अब दिखते हैं मुझे ठीक से मुझे लगता है कहीं ऐसे डमी फोटो लगा के देने बिठा दी लोग <laughs> लाइट में दिखते हैं ठीक से हाँ जी ऊपर माइक देंगे प्रांजे भाई वो कोशिश कर रहे हैं जब तक माइक में नीचे वाले अपना उधार दे दो ऊपर चलो पहुंच गया स्वस्थ होना एक लक्षण हो सकता है इसको ध्यान रखेंगे भाई ने उत्तर दिया स्वस्थ होना एक लक्षण हो सकता है हाँ जी मेरे ख्याल से सुखी वो होगा जिसके संबंधों में फ्रिक्शन नहीं होगा या समस्याएं नहीं होगी ठीक बात पहले शिविर क्या हुआ आपने जी नहीं ये मेरा पहला शिविर है ओके ऑडियो वीडियो सुना हुआ नहीं सर अच्छा ठीक बहुत बढ़िया आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं स्वस्थ होगा तो एक लक्षण हो सकता है कि स्वस्थ होगा और स्वस्थ होगा तो ठीक ही काम करेगा भैया जिसके जीवन में दूसरों से अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों से और बाहरी परिस्थितियों से कंप्लेंट्स नहीं होंगी वो एक लक्षण हो सकता है कि वो आदमी सुखी है ठीक हाँ जी इधर भाई ऊपर के माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए फेडर से करिएगा उसके माइक फेडरस हाँ जी इधर भाई दौड़ के पांच किलो आज का टारगेट है अगर कोई भी व्यक्ति सुखी होता है तो काँसे? उसका हाँ। उसका आचरण प्रमाण होता है जी वो दूसरों को सुखी बांटता है अच्छा जी ठीक है बहुत बढ़िया आपने शिविर पहले किया हुआ नाम बताइए आद्या शुक्ला आद्या शुक्ला वेरी गुड वेरी गुड और कोई बताएं अभी ठीक से समझिएगा इसका मतलब क्या जी है जी भैया भैया विशाल अच्छा। ये जो हमने जो चार अवस्थाएं लिखी थी पदार्थ उनके साथ अगर समन्वय है और उनकी पूरकता में आप अगर आपका वर्तन है मानव के मानव के साथ भी है पर ये तीनों के साथ भी अगर है जी तो आप सुखी हो या समझदार हो ऐसा देखा जा सकता बहुत ठीक बात देखिये आदमी की ब्यूटी देखिए जैसे एक दिशा मिलेगी इस कॉर्नर में सोचना है हम सब अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं हमारी कल्पनाशीलता उधर दौड़ने लगते हैं कुछ ना कुछ चीजें पकड़ में आना शुरू हो जाती है लेकिन ये प्रक्रिया आप में एक बार शुरू या होनी फिर आगे आप, आपको बना कर रखनी है हाँ जी उधर माइक दीजिए पीछे लेफ्ट अपर कॉर्नर लेफ्ट अपर कॉर्नर माइक हाथ ऊंचा करेंगे तो पता चलेगा भाई उसको कुछ ही लोग तो प्रश्न करते हैं क्यों नहीं एक ही जगह सब बैठ जाते हैं ये मेरा सवाल पिछले कई साल आपको जो समझ में कोर्ट करिए क्योंकि उसका उत्तर कौन देगा आपकी क्या समझ बनी उसको कोर्ट करेगा वही बोलना चाहता हूँ जो समझ में आया वो बताइए अपनी जिम्मेदारी पर मैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बात कर रहा हूं। एक श्लोक है ऐसा कि कि कि छोड़िए, छोड़िए, श्लोक को आपको क्या समझ में में, आया? ऐसा है कि जैसे कि में, hmm. जैसे नदी, की वॉटर इन टू दैट सी बट इट डेट डिस्टर्ब दैट सी इफ इज लाइक दैट हीट दल्टीमेट पीस Uh, she will never be disturbed by any desires. ठीक है. देखिए एकदम कंट्रास्ट में हम लोग पे बात कर रहे हैं माइक बंद कर कर थोड़ा ध्यान दीजिए. एकदम कंट्रास्ट में में इसके 180 डिग्री हम बात कर रहे हैं. मानव की कोई मौलिक चाहत है आपने कहा हाँ मानव की कोई मौलिक चाहत है उसको ठीक से समझना और उससे उसमें उस प्रकार से अपने आप को लगा पाना कि जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम से संपन्न हो बोलो हाँ या ना इसको हम सुख कह रहे हैं अभी हमारे पास जो पीछे का जो सुख आया है, वो यही है पत्थर जैसे बन जाओ कैसे बन जाओ संवेदनशीलता भी खत्म हो जाए पत्थर बन जाओ कोई मारे मार खा लो ये किसी से डिस्टर्ब ही नहीं होना है ये अव्यवहारिक बात है मानव में सोचने विचारने की इच्छा करने की ताकत है और इनड डिज़ायर को अंदर है हमारे अंदर उसको यदि हम ठीक से पहचानते हैं वहाँ से सारा बिल्डिंग ब्लॉक है ठीक तो मुझे लगता है इसका जस्ट जिस जो अभी आपने कहा उसका वो जस्ट 180 डिग्री पे अभी अपन बात कर रहे हैं 180 डिग्री पे ये बात है एक तरफ ये कहा गया कि आपने कोई इच्छाओं को त्यागना है और दूसरी तरफ यहाँ कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को ठीक से पहचानना है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से हमको जीना है उसको समझना है उसको समझना कह रहे हैं और जो फल हमको चाहिए उसके लिए अपने कार्य को नियोजित कैसे करना है कैसे कर्मों को करना है क्या एक्शन प्लान होगी हमारी क्या एक्शन्स होंगी उनको बहुत आइडेंट आदेन्टि, आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिवली समझना है और उसके अकॉर्डिंगली शिक्षा व्यवस्था हमको बनानी है जिसमें कि हम सब लोग मिलकर एक से अनेक सुखपूर्वक जीत सकते हैं ऐसी एक संभावना पर अपन अभी बात कर रहे हैं ठीक है ये बात तो देखिएगा इसको थोड़ा एकदम अलग अलग समझिएगा नहीं तो घाल हो जाएगा बहुत सारी बात करने से ये हमको समझ में आया कि यदि कोई एक आदमी सुखी है तो उसका एक प्रमाण है हम किसकी बात कर रहे हैं प्रमाण की सुखी आदमी का प्रमाण है कोई भी आदमी यदि सुखी हुआ उसका प्रमाण है संबंध में शिकायत मुक्त होता है उसको कोई शिकायत नहीं है संबंध में शिकायत मुक्त होता है और परिवार का गठन होता है ऑर्गेनाइज होते हैं हम थोड़ी सी इसको विस्तार में जाने की जरूरत है जैसे सुबह के सत्र में मैंने कहा अब तक धरती पर कोई परिवार संगठित हुआ ही नहीं है सही रीजन के अब तक जो भी परिवार मतलब एक से अधिक मानव जब भी इकट्ठा हुए हैं अब तक थोड़ा दिल पे पत्थर रखे सुन सकते हैं अब तक जो भी एक से अधिक मानव इकट्ठा हुए हैं तो वो केवल और केवल वो केवल और केवल भय से या भोग से प्रेरित होकर साथ हुए हैं थोड़ा सा कठिन घूंटे थोड़ा कड़वा घूंटे थोड़ा पहचानते हैं आज भी आप किसी अपने मित्र को बोलो आज एक परिवार में जाके बोलो कि आज शाम को पार्टी है तो क्या आवाज आएगी एक यूनिटी की आवाज आएगी है ना आज फिल्म देखने जाना है भोगने के लिए जब भी आप कार्यक्रम को शुरू करोगे भोग के लिए हम और हमारे तमाम संगी साथी उसके लिए साथ हो जाते हैं ठीक या लड़ने का मुद्दा आ जाए या लड़ने का मुद्दा आ जाए कि वो बाजू वाला देश वाला या बाजू के गांव वाला हमसे लड़ने आ रहा है जागो भाइयों मुस्लिम लड़ने आ रहे हैं हिंदू लड़ने आ रहे हैं तो हम सब लड़ने के लिए भी साथ हो जाते हैं लड़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद हमारी अपने किटकिट पिट पिट किट पिट पिट चालू हो जाती लोग बात करते हैं कि साहब वो दिन चले गए जब देश के आज़ादी के लिए हमारे घर में से एक बच्चा जाता था और इतनी कुर्बानी लोग देते थे वो दिन कहाँ चले गए वापस आ सकते हैं अगर आप वापस देश को गुलाम कर दो वो दिन वापस आ जाएंगे अगर वही आपको दिन चाहिए तो वो वापस आ जाएंगे अभी देश आ जाए अभी हो जाए है ना पुनः वापस देश किसी कब्जे में आ जाए हमारे में वापस वो संगठन आ जाता है तो अब तक हमारा गठन जो है जब तक हम जीव चेतना में जी रहे हैं या भ्रमित चेतना में जी रहे हैं तब तक साथ मिलने का केवल और केवल एक कारण है या तो चार विषय या तो पाँच संवेदनाएँ या रूप पद बल धन या नाम या भाषा या रुचि या मनोरंजन या सुविधाएं या संग्रह संग्रह का मतलब एक्यूमरेशन ऑफ वेल्थ या किसी को हराना है हमको जीतना है इस प्रकार से इन कारणों से अभी तक हम साथ हुए हैं यदि कोई एक आदमी सुखी होगा और धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है तो सुख के अर्थ में संगठन होना सुख के अर्थ में संगठन होना, होना। सोचिए क्या स्वरूप होता होगा थोड़ा सोच के देखिए और यदि समझना हो तो थोड़ी देर यहाँ रुकिए शिविर के बाद भी समझ के देखिए यहाँ जितने परिवार हैं वो ना तो नाम के लिए इकट्ठा है ना भाषा के लिए ना रुचि के लिए ना रूप प्रबंधन के लिए किसी के लिए नहीं है न सुविधा संग्रह के लिए तमाम परिवार यहाँ पर सुविधा संपन्न भी आए हैं तमाम परिवार सुविधा विहीन भी आए हैं और यहाँ पर इकट्ठा किसी उसके लिए नहीं है बल्कि एक सुख को समझना चाहते हैं एक सुखपूर्वक जीना चाहते हैं यदि एक आदमी भी सुखी खड़ा होता है और हर आदमी सुखी होना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द अब सारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या स्वरूप में खड़ा हो रहा है ना तो लड़ने के लिए और नहीं भोगने के लिए तो अगर आपको लगता है कि आपका परिवार आपके साथ है तो उसके कारण में जरूर जाइए है ना थोड़ा डर लगे तो भी जाइए जरूर कि जो लोग भी आपके साथ हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत अच्छे साथ हैं आपके लेकिन उसके कारण में जाना जरूरी है ताकि हम अगर कोई अच्छे कारणों से साथ हैं तो उसको बना रख सकते हैं और यदि उसमें कोई कमी है तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं तो यदि कोई एक आदमी सुखी होगा तो संबंध में शिकायत मुक्त होगा तो परिवार का गठन होगा भैया एक छोटा सा सवाल इधर हाँ जो आपने कहा कि हाँ अभी तक जितने भी परिवार हुए हैं तो वो या तो भाई की वजह से, भोकी से रह रह या भूखी से प्रेरित होके रह रहे या इकट्ठे हुए तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सुख जो है सुख पाना चाहता है आदमी तो वो क्या सुख भी एक तरह का भोग नहीं है कि सुख पाना चाहता है इसलिए वो किसी दूसरे रूप में संगठित होके रहना चाहता है, रह है तो ये मैं जानना चाहता हूं क्या वो सुख जो पादा है वो एक भोग नहीं है क्या वो भी एक तरह से प्रेरणा नहीं है क्या ये बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है जोरदार ताली आपके लिए तो भोगने का मतलब क्या होता है ये जानने का प्रश्न है कुल मिला के. अगर वो हमको समझ में आता है तो ये भोग है या नहीं इसको हम समझ सकते हैं ये जो जैसे कोई एक परिवार या जैसे कोई एक आदमी यहाँ आता है और वो ये बोलता है देखो आप लोग बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक खेती करें हम भी ये करना चाहते हैं हम बोलते हैं कि हम ये काम ही नहीं कर रहे हैं वो सोचते हैं कि शायद हमको मना करने के लिए बोल रहे हैं है ना वो मानसिकता बिल्कुल भोग के मानसिकता है जिस प्रकार से हम अभी एक केमिकल का चीज़ें खाते हैं और दिक्कत में रहते हैं और उससे भागने के लिए अभी हम और स्वस्थ रहना चाहते हैं है ना स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं अभी कारण में जाने के बाद है। आज आप पूरे शहर में देखोगे बहुत सारे लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या शरीर का सदुपयोग करने की योग्यता आ गई क्या वाकई में ज़िंदगी के लक्ष्य को पाने के लिए नहीं शरीर में भोगने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है है ना तो उसको कैसे रिस्टोर करें उसके लिए भी वो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्टिविटी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि एक्टिविटी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कारण क्या है है ना कारण को तो सीधा सीधा समझना ही पड़ेगा दूसरी बात यहाँ पे समझ में आता है, भोगने का मतलब यह होगा कि किसी दूसरी चीज़ से मैं सुखी होता हूँ भोगने का मतलब बहुत अच्छे से पकड़िए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैं कोई चीज़ हूँ और मैं किसी दूसरी चीज़ से जो सुखी होता हूँ इसका नाम है भोगने की मानसिकता सबके लिए सोचने का मुद्दा यदि कोई दूसरी वस्तु मुझे सुखी करती है वहीं से ये भोग की मानसिकता शुरू होती है अस्तित्व में इस एग्जिस्टेंस में कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है, महाराज दूसरा आदमी भी नहीं है जो आपको सुखी कर सके आप केवल आप ही अपने आप को सुखी कर सकते हो तो आप अपने आप को कैसे भोगोगे क्योंकि लक्ष्य भी आप हो काम भी आपके ऊपर होना है लक्ष्य भी आप हो और प्रोजेक्ट भी आप हो और प्रोग्राम भी आप ही ने बनना है यहां पर कोई दूसरी चीज ही नहीं है मैं अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहता हूँ मैं अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहता हूँ उपयोगिता को पहचान के मैं सुखी होता हूँ जब मुझे अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आती है तो रूप के आधार पर सुखी होता हूँ रूप को भोगता हूँ ये दूसरी चीज होगी पद के आधार पर सुखी होना चाहता हूँ पद से अपनी पहचान कराना चाहता हूँ मैं पद को भोगने लगता हूँ मैं शरीर में या धन धन बल बल को बल और धन इसके आधार पर अपनी पहचान कराना चाहता हूँ इसको मैं भोगने की मानसिकता में आता हूं इस पूरे कार्यक्रम को यदि और गहरे से आप देखते हैं तो ये समझ में आता है आपको यदि कोई सुखी कर सकता है तो वह केवल आप है जोर से बजाओ तो ये बिल्कुल ठीक बात है ये इतने अच्छे से प्रश्न अगर करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ सकती है तो यहाँ पर या कहीं पर भी जब अस्तित्व में ऐसा नियम ही नहीं है कोई एक आदमी दूसरे आदमी को सुखी कर ही नहीं सकता है समझे बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं समझने की जो मिनिमम ताकत हमको चाहिए प्राकृतिक विधि से हर मानव में उपलब्धि है उसमें कोई कमी नहीं है कि ज़्यादा समझदार वो कम समझदार है ये नहीं समझ सकता वो नहीं समझ सकता ये पढ़ा लिखा कई लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सब बातें समझने के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है तो मैं हमेशा उनको उत्तर देता हूँ कि पढ़ा लिखा भी इसको समझ सकता है और यदि अनपढ़ हो तो जल्दी समझ जाता है कई लोगों को लगता है कि पुरुष समझ सकते हैं महिलाएं समझ सकती हैं क्या ऐसे जी सकती हैं क्या तो मुझे लगता है कि पुरुष भी इसको समझ सकते हैं और महिलाएं इसको बड़ी आसानी से समझ सकती हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल सिंपल साइंस है जो जितने जितनी जरूरत है हमको उतना समझने के लिए है ना जिस प्रकार का वातावरण है या जिस प्रकार की मानव की स्थिति है उसमें हमारी इतनी योग्यताएं हैं है। प्रोवाइडेड एक बार हमको समझ में तो आया कि करना क्या है प्रोवाइडेड हमको ये समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव क्या है हम अभी तक क्या कर रहे हैं हम सब मानव होकर प्रकृति में सबसे विकसित इकाई है हम सबसे विकसित इकाई है हम हवा से पानी से मट्टी से सोने से सुखी होना चाहते हैं ये छोटी चीज बड़ी चीज़ को सुखी नहीं कर सकती हम चींटी हाथी से सुखी होना चाहते हैं ये छोटी चीज़ है मानव से ये इसको सुखी नहीं कर सकती हम वनस्पति झेड़ झाड़ पेड़ हरियाली ग्रीनरी से हम सुखी होना चाहते हैं ये भी छोटी चीज़ है ये हमको सुखी नहीं कर सकती मानव केवल केवल कल्पनाशील है मानव सिर्फ एक विचार है और विचार में मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए उपयोगिता समझ में आ जाना ही समाधान है जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर होना ही उपयोगिता है और यदि ये समाधान संपन्न होता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ और सुखी होता हूँ तो दूसरा कोई सुखी नहीं करता मैं स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी पर सुखी होता हूँ भले ही इसमें ये समझ में आता है कि कोई ना कोई एक आदमी का सहयोग होता ही है उसका सहयोगी है है ना होते आप ही हो यहाँ से कुछ बातें बताई जाती है आपका मन करता है तो आप सुनते हो मन करता है तो थोड़ा और ध्यान देते हो ध्यान देते हो तो चीज़ें समझ में आती है चीज़ें समझ में आती है तो और मन करता है और ध्यान देते हो और चीज़ें समझ में आती है वहीं पर एक आदमी सोता रहता है एक आदमी के हाथ में सबको सुखी करना नहीं है ये आदिकाल से हम ये सोचते रहे कि एक आदमी समझदार हो जाएगा धरती के हर आदमी का कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है एक आदमी अगर समझदार होता है सुखी होता है तो धरती के हर आदमी को समझने का अवसर बन सकता है धरती के हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पे चीजों को समझना ही है और ऐसे समझने के लिए बालक में देखो बचपन से प्रश्न करने की आदत रहती ही है तो सब अनुकूल परिस्थितियाँ हैं हम अगर ठीक से नहीं समझा पाए समझ पाए तो लोगों के समझाने का स्रोत नहीं बन पाते हैं कुल मिलाकर सहयोग इतना ही हो सकता है कि आप भी समझना चाहते हैं और भी लोग समझना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो बात हो सकती है क्योंकि आप भी सुख चाहते हैं हम भी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं इतने के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि इस पूरे कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव में ही निकल के आता हूँ मुझे ही समझना है और काम मुझे ही करना है किस पर काम करना है काम किस पर करना है अभी देखिए मानव हवा पानी मिट्टी पे काम करता रहा और सोचा कि वो सुखी हो जाएगा हम सब मानव को जरूरत अपने पे काम करने की है हम हवा पानी मिट्टी पे काम करके सुखी होना सोचते वो सिर्फ उससे सिर्फ सुविधाएं मिल सकती हैं सुविधाएं चाहिए तो काम करेंगे मना नहीं कर रहे लेकिन सुविधाओं से हम सुखी नहीं होते सुविधा नहीं होती है तो दिक्कत होती होती है अभी आगे उसको विस्तार से समझने वाले हम जीव जंतु पे काम किए उनको ट्रेम किए है ना और हम सोचे हम सुखी हो जाएंगे हम ये झाड़ पेड़ लगाए इससे सोचे हम सुखी हो जाएंगे इनको लगा के भी सुखी नहीं हुए इनको काट के भी नहीं हुए जानवरों को पाल के मार के खा गए तो भी सुखी नहीं हुए पदार्थ को इधर से उधर पटक के यहाँ से वहाँ पटक के गड्ढे खोद के ऊंचे नीचा करके बिल्डिंग है ना पत्थर निकाल के ऐसे पत्थर खड़े कर दिए तो भी हम सुखी नहीं हुए अगर मानव में यदि कोई कार्यक्रम है मानव में यदि आगे बढ़ने का कोई स्वरूप है तो केवल केवल यह है कि जब हमको ये समझ में आ जाए कि पूरा काम तो मेरे पे होना है तो परिचय शिविर का ऑब्जेक्टिव इतना होता है कि आपको ये ठीक से पता लग जाए कि सारे कार्यक्रम की स्थली तो आप ही हो आपकी सारी ताकत आपको अपने पे लगाना है जिससे कि आप समाधान संपन्न हो जिससे कि आप सुखी हो दूसरी यदि कोई चीज़ से सुखी होना चाहते हो तो वो भोगने की मानसिकता जो भाई ने ध्यान दिला तो क्या कहा यदि मैं सुखी होता हूं तो संबंध में शिकायत मुक्त में होता हूं और उसका फलन ये होता है क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं तो मेरे साथ लोग सुखी होने के अर्थ में जुड़ जाते हैं यहां पर भोगने की मानसिकता नहीं है तो परिवार का गठन हुआ तो परिवार का सही स्वरूप में गठन हुआ इसका क्या प्रमाण है उसका भी प्रमाण चाहिए यदि ठीक से कहें कि मानवीय परिवार बना है इसको हम नाम दे सकते हैं कि मानवीय परिवार यदि मानवीय परिवार में मैं रह रहा हूं मेरा परिवार मानवीय हो गया उसका क्या प्रमाण उसका क्या प्रमाण प्रमाण के बिना कोई बात नहीं होगी अब बिल्कुल कर लीजिए भाई भोगने की मानसिकता का त्याग तो वो इच्छाओं का त्याग नहीं हुआ क्या हाँ जी भोगने की मानसिकता का त्याग यहां से ऐसा तो कहा नहीं जीने की इच्छा हो जाए यह कहा पहले दिन से करें कुछ छोड़ने पे जोर नहीं है कुछ पकड़ने की जरूरत है क्या करें क्या कहा छोड़ने पे जोर नहीं है पकड़ने की जरूरत है हम सभी ज्ञान के नाम पर समझने के नाम से भयभीत हो जाते हैं कुछ छोड़ना पड़ेगा है ना और छोड़ने की मानसिकता हमको घबराती है और घबराने से जो पकड़ना चाहिए वो पकड़ नहीं पाते हैं है ना कई दिन तक हमारे मन में भी ये प्रश्न नहीं बना रहा कि कैसे होगा आदमी को जैसे कुछ बताओ वो घबरा जाता है कि छोड़ना पड़ेगा तो कई साल तक हम भी जूझते रहें एक बार किसी एक एक घटना है मुझे याद आएगी कई बार याद आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई मैं और हमारी एक बिटिया इसने यहीं कहीं अभी है कि नहीं है हाँ है वो तो हम लोग ये छोटी थी तो पहली बार हम दोनों एक साथ यात्रा पर निकले हमारे मित्र लोग थे और हम लोग ऐसे कुछ काम धाम करना चाहते थे तो किसी जगह में यूपी में कहीं गए और पहुंचे भैया इंदौर से विद्वान लोग कोई दिल्ली से आए कोई किधर से आया कोई किधर से आए गाँव में जब हम पहुँचे तो हमको देख के हंसी आ गई ये भी छोटी थी पहली बार मेरे साथ यात्रा पर निकली थी हम लोग उसको भी इंजॉय करे थे यात्रा थी तो नए कपड़े खरीदे थे नए कपड़े भी इनके लेके गए थे गाँव में जाके देख के हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कराए क्योंकि गाँव में एक ऐसी घटना हमने देखी क्या हुआ था विशेष तरीके से कपड़े सुखाए गए थे कैसे कपड़े सुखाए गए हमको टेरेस पे कहीं रुकाया गया था मकान में तो सभी घरों पर कपड़े सूख रहे एक विशेष तरीके से जो कपड़े सुखाने की रस्सी है वो यहाँ से गुजरती है पैंट भी सूख रहा है तो रस्सी रस्सी का एक मुंह खुला रहता है सारे कपड़े उसमें पहना दिए जाते हैं और रस्सी वापस बांध दी जाती है देख कैसा लगा क्या आइडिया है इन लोग का यार है ना हम लोग मुस्कुरा दिए अपने घर चले गए रात में सोए सुबह में उठा मैंने इनके पैंट वैंट जो नहीं थी वही इनको पहनी रहती बच्चों को ना छोटे थे वापस तो। धोई गंदी हो गई थी धो धाई और उसको सुखा दी और अंदर आके बात करने लगे अपने स्टाइल में सुखा दी अब थोड़ी देर हुई कि ये रोते रोते आएंगे पापा क्या हो गया मेरा पेंट बंदर ले गया तुरंत हमको अकल आ गई कि देखो अपन अपने को बहुत विद्वान मानते थे <laughs> अब बंदर पैंट लेके ऐसे तो देख रहा उसको समझ में ना करना क्या है जैसे बंदर को बोले ला पेंट दे दे पैंट दे दे तो वो और भागता पीछे और जैसे वो भागता है वैसे ही चिल्लाती पापा पैंट। है ना और बीच बीच में वो कभी चापता भी उसको तो तभी वापस चिल्लाती क्या हो है? तो बड़ा झंझट छोड़ दे बंदर छोड़ दे बंदर छोड़ता ही नहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति आए बोले बंदरों का तुम्हारा अध्ययन नहीं साइड में हो <laughs> वो क्या जाए चार पांच रोटी ले आए हमारे को बहुत ज्ञान हुआ उसके बाद है ना चार पांच रोटी लाए उन्होंने क्या करा सबको इधर दूर किया बंदर के सामने एक रोटी रख दी तो थोड़े दूर खसक के आ गए बंदर ने इधर देखा पूरा सेफ्टी को फील किया है ना एक हाथ में पेंट एक हाथ में रोटी ठीक अभी भी उसने पेंट छोड़ी नहीं है एक ही रोटी आई तो क्या छोड़ेगा थोड़ी दूर पाँच फीट दूर पे एक रोटी को रख दी उन्होंने बंदर ने फिर से है ना एक हाथ में पेंट ठीक एक हाथ में दो रोटी एडजस्ट करी अभी भी वो पेंट छोड़ने को तैयार थोड़ी है फिर उन्होंने पाँच फिट दूर पर तीसरी रोटी रखी आपकी बात दो रोटी मैनेज नहीं होनी थी तो एक रोटी उन्होंने यहाँ पकड़ी तो पेंट को यहाँ पकड़ लिया छोड़ने को तैयार नहीं है छोड़ने को तैयार नहीं है है ना तीन रोटी हो गई एक ही साथ में है दो ही साथ में जब उन्होंने चौथी रोटी रखी तब उसे मैनेज नहीं हुई उठाने गया तो पेंट टपक गया और भाग गया तो क्या समझ में आया आदमी को छोड़ने की मानसिकता दुखद जैसे हम जी रहे हैं उससे यदि कोई बड़ी चीज़ आपको मिलती नहीं है उससे कोई बड़ी वस्तु आपको दिखती नहीं है तो आप छोड़ ही नहीं सकते उसको छोड़ना चाहिए भी नहीं छोड़ने की कोई बात हम कर ही नहीं रहे हैं यदि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई प्रयोजन दिखता नहीं है जीना क्यों है जीना कैसे समझ में आता नहीं है और यदि समझ में आता है तो तार्किक व्यवहारिक सार्वभौमिक स्वरूप के लिए नहीं है तो इन्हीं किसी कारणों से आप जियेंगे कोई च्वाइस नहीं आपके पास ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता तो सीधा लटकने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है कौन लोग लटकते हैं है ना जिनका ये तो कुछ पता चला नहीं और ये हो नहीं सकता है उस पर डाउट खड़ा हो गया कि रोटी नहीं मिल सकती है ये स्पर्श नहीं हो पाएगा या जो भी है रूप बल, धन हमको मिलेगा नहीं नाम हमारा कभी होगा नहीं रुचि कभी पूरी होगी नहीं तो उनको तो लटकना ही पड़ेगा तो मानव में देखेंगे तो जिंदा रहना या जीना ये दो ही चॉइस है अब तक भ्रमित परंपरा में एक रुपए कमाने वाला लाखों रुपए कमाने वाला पढ़ा लिखा अनपढ़ जिंदा रहने को ही जीना मानकर जीने के लिए बाध्य ठीक तो यहां पर कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सही अर्थों को पकड़ने की बात है निरर्थक चीजें अपने आप ही छूट जाती हैं है ना आप क्या छोड़ोगे जिससे आप पूरा हो जाओगे आप क्या चीज ऐसी छोड़ोगे जिससे आप पूरा हो जाओगे देखिए क्या हो गया नहीं तो बहुत छोटी छोटी हमने परिभाषाएं बना रखी है लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं क्या वो नहीं करता है दारू पीता है नहीं पीता है सिगरेट पीता है नहीं पीता है ठीक कोई एक्स्ट्रा उटपटांग हरकतें करता है नहीं करता है लड़का बहुत बढ़िया ये जो नहीं करने वाले ये बहुत बढ़िया हो जाते हैं क्या हो जाते हैं है ना अभी देखिए कितना कितना झंझट है एक होते हैं बुरे लोग ये बुरे लोग क्या होते हैं ये कुछ कुछ गड़बड़िया करते हैं ये बुरे लोग होते हैं भ्रमित परिभाषा में बुरे आदमी कौन जो तो कुछ कुछ गड़बड़ियां करते हैं और देखिए कितना आसान है इसमें अच्छे लोग उनको क्या करना है जो बुरे लोग नहीं करते वो नहीं करना है जो करते हैं वो नहीं करना है बुरे लोग दारू पीते हैं इनको नहीं पीना है ये अच्छे हो गए ये सिगरेट नहीं पीते हैं ये सिगरेट नहीं पियेंगे ये सीधे घर से छूट के एकदम ऑफिस जाते हैं और सीधे मांस तनख्वाह लेके सब्ज़ी लेके सीधे घर चले आते ये कहीं टल्ले मारते रहते हैं दोस्तों के बाद इधर उधर तो ये अच्छे लोग हो गए तो कुछ करते हैं वो सारे लोग बुरे लोग हैं और जो वो सब अच्छे लोग हैं भैया धीरे धीरे अच्छे लोगों के हाथ ऐसे चले जाते पीछे फिर वैसे घूमते ये देखो ये क्या हो रहा है ये देखो ये क्या हो रहा है देखो तुमने ये करना चाहिए था हाथ पीछे रखते हो क्योंकि तो हाथ ऐसे आएंगे तो कहीं टच हो जाएंगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी सही है ना दीदी आपके घर में भी कोई अच्छे लोग रहते हैं <laughs> हर घर में पाए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं क्योंकि कुछ भी करोगे तो मानव गलती करने का अधिकार लेके आता है गलती कर ही सकता है जब तक सही शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी गलती होती रहेगी वो डांटी खाता रहेगा उससे तो बेहतर है फोल्ड योर हैंडाइड बिहाइंड और चालू हो जाइए इसका नाम है मैनेजर सुपरवाइजर मोटिवेटर है ना प्रचर इनका काम ही यही है तो इतना आसान हमने बना दिया हम ये बुरे अच्छे के चक्कर में बात ही नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ये अच्छे भी अच्छे नहीं है बुरे भी अच्छे बुरे नहीं हैं मुद्दे की बात है सच्चा आदमी सच्चा का मतलब जिसके पास ये प्रश्न के उत्तर हो कि आखिर जिंदगी क्या है क्यों है कैसे जीना है अगर इनका उत्तर है वो एक सच्चा आदमी है नहीं तो अच्छे बुरे के फेर में आप फंसे रहते हो और अच्छे बुरे की परिभाषाएं संदर्भ के साथ चल रही हैं सिचुएशन से चल रही हैं किसी एक संदर्भ में कोई चीज को अच्छा माना जाता है किसी और संदर्भ में उसी चीज को खराब मान लेते हैं किसी एक जगह पर उसको खराब मानते हैं किसी एक जगह पर उसको अच्छा मानते हैं आज तक ये तय नहीं हो पाया कि वाकई में अच्छा है या वाकई में बुरा है एक आदमी ऐसे गोली मारता तो उसको आप इनाम देते हो गोली चलते चलते कभी इधर हाथ चले जाए तो इधर मर जाए तो उसको मर्डर की सजा देते हो खाली इधर में क्या हो गया ये बाउंड्री है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब इधर चल रही है गोली तो आप परमवीर चक्र मिल रहा है और मच्छर ने काटा और बंदूक इधर हो गई तो हो गई सजा तुमको क्या इतने में अच्छा बुरा को पहचान सकते हैं अब ये ये ठीक से समझ में आना चाहिए कि जब संदर्भों के साथ हम चीज़ों को लेने जाते हैं तो कुछ भी समझ में आता क्या हो रहा है कहां समझ में आया आज तक हम जूझ ही रहे हैं किसको वीर कहें किसको परमवीर दें किसको कायर कहें क्या कहें किसको कायर कहें तो ये जब भी ये पूरे उत्तर के साथ नहीं होगा तो अच्छे बुरे में उलझते रहेंगे ये छोड़ूँ ये पकड़ूँ इसकी बात ही नहीं हो रही है, है ना इनको किसी को भी छोड़ने की बात नहीं करें मेरा कोई नाम अभी भी है या नहीं है मैं कोई भाषा का को प्रयोग करता हूँ कि नहीं करता हूँ मेरे पास कुछ सुविधाएँ हैं या नहीं है मेरा कोई रूप है कि नहीं ख़त्म हो जाएगा क्या तो ये सब चीज़ें खत्म नहीं होने वाली हैं इनको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सच्चे स्वरूप को समझने की बात कर रहे हैं ज़िंदगी कोई कोई प्रयोजन है उस प्रयोजन से संपन्न होने के बाद एक सच्चा जीने का स्वरूप है अगर वो समझ में आता है तो हम समझदार होते हैं सुखी होते हैं और सुखी होते हैं तो परिवार का गठन होता है ऐसे मानवीय परिवार का गठन अब तक हुआ नहीं है अगर ऐसा मानवीय परिवार का गठन होता है परिवार बना उसका भी कोई प्रमाण होता है अब सोचिए यदि कोई शुद्ध सच्चाई के आधार पर समझदारी के साथ लोग एक साथ खड़े होंगे जिनका सुख एक है है ना जिनमें समझ में एक रूपता है जिसमें कोई जिंदगी जीने का प्रयोजन की स्पष्टता है ऐसे परिवार का क्या प्रमाण होगा हाँ भैया बहुत बढ़िया वो ये कह रहे हैं कि समाज में आपकी भागीदारी क्या हो रही है उसको ठीक ठीक समझ सकते हैं थोड़ी सी बात मैं करता हूँ बहुत बढ़िया बात आपने कही अच्छा जी मेरी तो चाय कॉफ़ी हो गई है अब आप लोगों की होने वाली है एक छोटी सी बात करके इसको पूरा कर लेते हैं आज हर घर में हर घर में टिफिन तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं टिफिन तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ या ना? दो तरह के लोगों के लिए टिफिन तैयार हो रहे हैं हर घर में एक तो वो उन लोगों के लिए टिफिन तैयार हो रहे हैं कि ले जाओ टिफिन जाओ नाश्ता करो टिफिन घर से लेके जाओ और जाओ दुनिया को जितना लूट के ला सको लाओ तभी तुम अच्छे आदमी हो तभी आना तभी नहीं तुम मुँह दिखाना मधेदर तो एक तो उन लोगों के लिए टिफिन तैयार हो रहा है जो अभी कॉम्पिटेंट हैं दुनिया को लूटने के लिए जो रिटायर हो गया उनका तो नंबर ही आता तुम साइड में रहो यार रहे बाद में तुम्हारा टाइम नहीं है अभी हमको बहुत बिजी है हम बच्चा कुच्चा खा लेना तुम तो टिफिन दो तरह के लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं एक तो उन लोगों के लिए कि जो लुटने में कॉम्पिटेंट है हर दिन तैयार होकर बिल्कुल टाइम से पहुँच जाता जी और एक उन लोगों के लिए तैयार हो रहा है जो आगे चल के संभावित लुटेरे बनेंगे हेलो एक प्रश्न था प्रश्न अभी मत कर यार अभी थोड़ा गम मनाने से <laughs> अभी उसमें भी गारंटी नहीं है कि क्या पता ये लूटवा के आएगा इतना चालाक तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोशिश तो कर रहे हैं कि चालाकी पूरी हो जाए क्या पिना है इसमें तीन तरह का सामान तो ये समझ में आ जाए कि टिफिन तैयार देखो यहाँ भी हो रहे हैं तो टिफिन तो यहाँ भी तैयार होते हैं है ना ये जो मानवीय परिवार होते हैं इसमें भी टिफिन तैयार होते हैं लेकिन इस बात के लिए, के लिए नहीं कि जाओ समाज को लूट के आओ तो यदि मेरा परिवार सच में मानवीय परिवार है यदि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ परिवार का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करते हो भाई वो भी एक परिवार है यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो वो एक परिवार है यदि वहां पर लूट मार के लिए टिफिनें तनखा मिल रही है इसका मतलब है कि वो सब अमानवीय परिवार हैं और आप सोचिए जहाँ पर हर परिवार में से टिफ़िन तैयार इस बात से हो रहा है कि समाज को लूट के घर लेके आओ घर भरना है क्या कभी उस समाज में रहने वाला कोई एक आदमी अभयता के साथ जी पाएगा जी पाएगा जी नहीं सकता ये ठीक बात है तो इसको सोचते रहिए और आपके लिए भी चाय तैयार है जाके चाय पी के आइए ना कि लूटने के लिए बल्कि आगे समझते हैं क्या करने के लिए जाइए फटाफट जरा जोरदार तारी आप लोगों के लिए